द्रष्टुन स चक्षुषा दिव्य ददामिते चक्षु पश्य मे योग मनुष्य में सदा ही जीवन के परम रहस्य को जानना चाहे जा क्या है प्रयोजन जीवन का क्या है लक्ष्य क्यों उत्पन्न होती है सृष्टि और क्यों विलीन कौन छिपा है इस सब के पीछे किसके हाथ हैं उस मूल को उस स्रोत को उस परम को मनुष्य ने सदा ही जानना चाह जा। लेकिन मनुष्य जैसा है वैसा ही उस परम को जान नहीं सकता इससे ही दुनिया में नास्तिक दर्शनों का जन्म हो सका जिससे अंधा आदमी प्रकाश को जानना चाहे न जान सके तो अंधा आदमी भी कह सकता है कि प्रकाश एक भ्रांति है और जिन्हें प्रकाश दिखाई देता है वे किसी विभ्रम में पड़े किसी इल्यूजन में पड़े जो प्रकाश की बात करते हैं वे अंधविश्वास में हैं और अंधे आदमी की इन बातों में तर्क युक्त रूप से कुछ भी गलत ना होगा अंधे को प्रकाश दिखाई नहीं पड़ता और प्रकाश को देखने के अतिरिक्त और कोई जानने का उपाय नहीं प्रकाश सुना नहीं जा सकता अन्यथा अंधा भी प्रकाश को सुन लेता प्रकाश छुआ नहीं जा सकता अन्यथा अंधा भी उसे स्पर्श कर लेता प्रकाश का कोई स्वाद नहीं कोई गंध नहीं तो जिसके पास आख नहीं है उसका प्रकाश से संबंधित होने का कोई उपाय नहीं तो अंधा आदमी भी कह सकता है कि जो मानते हैं वो भ्रांति में होंगे और अगर प्रकाश है तो मुझे दिखा दो और उसकी बात में कुछ अर्थ है अगर प्रकाश है तो मेरे अनुभव में आए तो ही मैं मानूंगा मनुष्य भी परमात्मा को खोजना चाहता है बिना यह पूछे कि मेरे पास वो आंख वो उपकरण है जो परमात्मा को देख ले इसलिए जो कहते हैं कि परमात्मा है हमें लगता है कि किसी भ्रम ब्रह्म, में किसी मानसिक स्वप्न में किसी सम्मोहन में खो गए और या फिर अंधविश्वास कर लिया है किसी भय के कारण प्रलोभन के कारण या केवल परंपरागत संस्कार बचपन से डाला गया मन में इसलिए कोई कहता है कि परमात्मा है परमात्मा है या नहीं ये बड़ा सवाल नहीं है ये सवाल भी उठाया नहीं जा सकता जब तक कि हमारे पास वो आंख ना हो जो परमात्मा को देखने में सक्षम है प्रकाश है या नहीं ये सवाल ही व्यर्थ है जब तक देखने वाली आंख ना हो अंधे को प्रकाश तो बहुत दूर अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता है आमतौर से हम सोचते होंगे कि अंधे को कम से कम अंधेरा तो दिखाई पड़ता ही होगा हमारी धारणा भी हो सकती है हो कि अंधा अंधेरे से घिरा होगा गलत है ख्याल अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए अंधेरे का अनुभव भी आंख का ही अनुभव है अंधे को अंधेरे का भी कोई अनुभव नहीं होता आप आंख बंद करते हैं तो आपको अंधेरे का अनुभव होता है क्योंकि आप अंधे नहीं है आपको प्रकाश का अनुभव होता है इसलिए उसके विपरीत अंधेरे का अनुभव होता है जिसे प्रकाश का अनुभव नहीं होता उसे अंधेरे का भी कोई अनुभव नहीं हो सकता अंधेरा और प्रकाश दोनों ही आंख के अनुभव हैं प्रकाश मौजूदगी का अनुभव है अंधेरा गैर मौजूदगी का अनुभव है लेकिन जिसे प्रकाश ही नहीं दिखाई पड़ा उसे प्रकाश की अनुपस्थिति कैसे दिखाई पड़ेगी वह असंभव है अंधे को अंधेरा भी नहीं और जिसे अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता हो वो प्रकाश के संबंध में क्या प्रश्न उठाए और प्रश्न उठाए भी तो उसे क्या उत्तर दिया जा सकता है और जो भी उत्तर हम देंगे वो अंधे के मन को जचेंगे नहीं क्योंकि मन हमारे इंद्रियों के अनुभव का जोड़ है अंधे के पास आंख का अनुभव कुछ भी नहीं है मन में तो जचने का मेल खाने का तालमेल बैठने का कोई उपाय नहीं अंधे का पूरा मन कहेगा कि प्रकाश नहीं है अंधा जिद करेगा कि प्रकाश नहीं है सिद्ध भी करना चाहेगा कि प्रकाश नहीं है क्यों क्योंकि स्वयं को अंधा मानने की बजाय यह मान लेना ज्यादा आसान है कि प्रकाश नहीं है अंधे के अहंकार की इसमें तृप्ति है कि प्रकाश नहीं है अंधे के अहंकार को चोट लगती ये मानने से कि मैं अंधा हूं इसलिए मुझे प्रकाश दिखाई नहीं पाता इसलिए मनुष्य में जो अति अहंकारी है वे कहेंगे परमात्मा नहीं बजाय ये मानने के कि मेरे पास वो देखने की आंख नहीं है जिससे परमात्मा हो तो दिखाई पड़ सके और ध्यान रहे जिसको परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता उसको परमात्मा का न होना भी दिखाई नहीं पड़ सकता है। क्योंकि न होने का अनुभव भी उसी का अनुभव होगा जिसके पास देखने की क्षमता है नास्तिक कहता है ईश्वर नहीं है उसके वक्तव्य का वही अर्थ है जो अंधा कहता है कि प्रकाश नहीं है नास्तिक की तकलीफ ईश्वर के होने न होने में नहीं है नास्तिक की तकलीफ अपने को अधूरा मानने में अपंग मानने में अंधा मानने में इसलिए जितना अहंकारी युग होता है उतना नास्तिक हो जाता है अगर आज सारी दुनिया में नास्तिकता प्रभावी है तो उसका कारण यह नहीं है कि विज्ञान ने लोगों को नास्तिक बना दिया और उसका कारण यह भी नहीं है कि कम्युनिज्म ने लोगों को नास्तिक बना दिया उसका कुल मात्र कारण इतना है कि मनुष्य ने इधर पिछले तीन वर्षों में जो उपलब्धियां की हैं उन उपलब्धियों ने उसके अहंकार को भारी बल दे दिया है इन तीन सौ वर्षो में आदमी ने उतनी उपलब्धियां की हैं जितनी पिछले तीन लाख वर्षों में आदमी ने नहीं की थी आदमी की ये उपलब्धियां उसके अहंकार को बल देती हैं वो बीमारी से लड़ सकता है वो उम्र को भी शायद थोड़ा लंबा सकता है उसने बिजली को बांध के घर में रोशनी कर ली उसके पूर्वज बिजली को आकाश में देख के कपते थे और सोचते थे कि इंद्र नाराज है उसने बिजली को बांध लिया है अगर पुरानी भाषा में कहें तो इंद्र को उसने बांध लिया है घर में इंद्र रोशनी कर रहा है और पंखे चला रहा है आदमी ने इधर 300 वर्षों वर्षो में जो भी पाया है उस पाने से उसे बाहर कुछ चीजें मिली है और भीतर अहंकार मिला है उसे लगता है मैं कुछ कर सकता हूं और जितना अहंकार मजबूत होता है उतनी ही नास्तिकता सघन हो जाती है क्योंकि उतना ही यह मानना मुश्किल हो जाता है कि मुझ में कोई कमी कोई उपकरण कोई इंद्री मुझ में खो रही है अभाव है मेरे पास कोई उपाय कम है जिससे मैं और देख सकू फिर एक और बात पैदा हो गई हमने अपनी भौतिक इंद्रियों को विस्तीर्ण करने की बड़ी कुशलता पा ली है आदमी आंख से कितनी दूर तक देख सकता है लेकिन अब हमारे पास दूरदर्शक यंत्र है जो अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूर तारों को देख सकते हैं आदमी अपने नक, अकेले कान से कितना सुन सकता है लेकिन अब हमारे पास टेलीफोन है रेडियो है बेतार के यंत्र है कोई सीमा नहीं हम कितने ही दूर की बात सुन सकते हैं और कितनी दूर तक बात कर सकते हैं एक आदमी अपने हाथ से कितने दूर तक पत्थर फेंक सकता है लेकिन अब हमारे पास सुविधाएं हैं कि हम पूरे के पूरे यानों को पृथ्वी के घेरे के बाहर फेंककर कर चांद की यात्रा पर पहुंचा सकते एक आदमी कितना मार सकता है कितनी हत्या कर सकता है अब हमारे पास हाइड्रोजन बम है कि चाहे तो दस मिनट में हम पूरी पृथ्वी को राख बना दे सकते सिर्फ दस मिनट में खबर पहुंचेगी इसके पहले मौत पहुंच जाएगी तो स्वभाव था आदमी ने अपनी बाहर की इंद्रियों को बढ़ा लिया ये सब इंद्रियों का विस्तार है इंद्रियों को हमने यंत्रों से जोड़ दिया इंद्रियां भी यंत्र हमने और नए यंत्र बनाकर उन इंद्रियों की शक्ति को बढ़ा लिया इसलिए आदमी इंद्रियों को बढ़ाने में लग गया और उसे ये ख्याल भी नहीं कि कुछ इंद्रियां ऐसी भी हैं जो बंद ही पड़ी है अगर हम पीछे लौटें तो आदमी की बाहर की इंद्री की शक्ति बहुत सीमित थी और आदमी का बल बहुत सीमित था आदमी के उपलब्धियां बहुत सीमित थी आदमी के अहंकार को सघन होने का उपाय कम था सहजी जीवन विनम्रता पैदा करता था सहजी चारों तरफ इतनी विराट शक्तियां थी कि हम निहत्ते असहाय हेल्पलेस मालूम होते थे बाहर तो हमारे बल को बढ़ने का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता था इसलिए आदमी भीतर मुड़ने की चेष्टा करता था आज बाहर के यात्रा पथ इतने सुगम हैं कि भीतर लौटने का ख्याल भी नहीं आता है आज बाहर जाने की इतनी सुविधा है कि भीतर जाने का सवाल भी नहीं उठता है आज जब हम किसी से कहें भीतर जाओ तो उसकी समझ में नहीं आता उससे कहीं चांद पर जाओ मंगल पर जाओ बिल्कुल समझ में आता है चांद पर जाना आज आसान है अपने भीतर जाना कठिन और आदमी निश्चित ही जो सुगम है सरल है उसको चुन लेता है जहां लीस्ट रेसिस्टेंस है उसे चुन लेता है आदमी के अहंकार के अनुपात में उसकी नास्तिकता होती है जितना अहंकार होता है उतनी नास्तिकता होती है क्यों क्योंकि आस्तिकता पहली स्वीकृति से शुरू होती है कि मैं अधूरा ईश्वर है या नहीं मुझे पता नहीं लेकिन परम सत्य को जानने का मेरे पास कोई भी उपाय नहीं बुद्धि आदमी के पास है लेकिन बुद्धि से आदमी क्या जान पाता है जो नापा जा सकता है वो बुद्धि से जाना जा सकता है क्योंकि बुद्धि नापने की एक व्यवस्था है जो मेजरमेंट के भीतर आ सकता है वो बुद्धि से जाना जा सकता है हमारा शब्द है माया माया बहुत अद्भुत शब्द है उसका मौलिक अर्थ होता है दैट विच कैन बी मेजर्ड जिसको नापा जा सके माप माप्य जो है जिसको हम नाप सके तो बुद्धि केवल माया को ही जान सकती है जो नापा जा सकता है समझे एक तरह जो है उससे हम उसी चीज को जांच सकते हैं जो नापी जा सकती है एक तराजू को लेकर हम एक आदमी के शरीर को नाप सकते हैं लेकिन अगर तराजू से हम आदमी के मन को जानने चले तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि मन तराजू पर नहीं नापा जा सकता है एक आदमी के शरीर में कितनी हड्डियां मांस मज्जा है ये हम नाप सकते हैं तराजू से लेकिन एक आदमी के भीतर कितना प्रेम है कितनी घृणा है इसको हम तराजू से नहीं नाप सकते इसका ये मतलब नहीं कि प्रेम है नहीं इसका केवल इतना ही मतलब है कि जो मापने का उपकरण है वो संगत नहीं है जो भी नापा जा सकता है उसे बुद्धि समझ सकती जो भी गणित के भीतर आ जा सकता है बुद्धि समझ सकती जो भी तर्क के भीतर आ जाता है बुद्धि समझ सकती विज्ञान बुद्धि का विस्तार है इसलिए विज्ञान उसी को मानता है जो नप सके जांचा जा सके परखा जा सके छुआ जा सके प्रयोग किया जा सके उसको ही जो न छुआ जा सके न परखा जा सके न पकड़ा जा सके न तोला जा सके विज्ञान कहता है वो है ही नहीं वहां विज्ञान भूल करता है विज्ञान को इतना ही कहना चाहिए कि उस दिशा में हमारे पास जाने का कोई उपाय नहीं हो भी सकता है ना भी हो लेकिन बिना उपाय के कुछ भी कहा नहीं जा सकता है परमात्मा का अर्थ है असीम परमात्मा का अर्थ है सब परमात्मा का अर्थ है जो भी उसका जोड़ इस विराट को बुद्धि नहीं नाप पाती क्योंकि बुद्धि भी इस विराट का एक अंग है बुद्धि भी इस विराट का एक अंश है अंश कभी भी पूर्ण को नहीं जांच सकता अंश कभी भी अपने पूर्ण को नहीं पकड़ सकता कैसे पकड़ेगा अगर मैं अपने हाथ से अपने पूरे शरीर को पकड़ना चाहूं तो कैसे पकड़ूंगा कोई उपाय नहीं मेरा हाथ कई चीजें उठा सकता है लेकिन मेरा हाथ मेरे पूरे शरीर को नहीं उठा सकता अंश है छोटा है शरीर बड़ा है बुद्धि एक अंश है इस विराट में एक बूंद सागर में इस पूरे सागर को नहीं उठा पाती तो बुद्धि उपाय नहीं है जानने का और हम बुद्धि से ही जानने की कोशिश करते हैं दार्शनिक सोचते हैं मनन करते हैं तर्क करते हैं बुद्धि से सोचते हैं कि ईश्वर है या नहीं वे जो भी दलीलें देते हैं वे दलीलें बचकानी है बड़े से बड़े दार्शनिक ने भी ईश्वर के होने के लिए जो प्रमाण दिए हैं वो बच्चा भी तोड़ सकता है जितने भी प्रमाण ईश्वर के होने के लिए दिए गए हैं वे कोई भी प्रमाण नहीं है क्योंकि उन, उन सभी को खंडित किया जा सकता है इसलिए प्रमाण से जो ईश्वर को मानता है उसे कोई भी नास्तिक दो दोषण में मिट्टी में मिला देगा ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जो ईश्वर के होने को सिद्ध कर सके क्योंकि अगर हमारा प्रमाण ईश्वर को सिद्ध कर सके तो हम ईश्वर से भी बड़े हो जाते हैं। और हमारी बुद्धि अगर ईश्वर के लिए प्रमाण जुटा सके और अगर ईश्वर को हमारे प्रमाणों की जरूरत हो तभी वो हो सके और हमारे प्रमाण ना हो तो वो ना हो सके तो हम ईश्वर से भी विराट और बड़े हो जाते मार्क्स ने मजाक में कहा है कि जब तक ईश्वर को टेस्ट ट्यूब में न जांचा जा सके तब तक मैं मानने को राजी नहीं लेकिन उसने फिर ये भी कहा है कि और अगर ईश्वर टेस्ट ट्यूब में आ जाए और जांच लिया जाए तब भी मानूंगा नहीं क्योंकि तब मानने की कोई जरूरत नहीं रह गई जो टेस्ट ट्यूब में आ गया हो आदमी के उसको ईश्वर कहने का कोई कारण नहीं रह गया वो भी एक तत्व हो जाएगा जैसे ऑक्सीजन है हाइड्रोजन है वैसा ईश्वर भी होगा हम उससे भी काम लेना शुरू कर देंगे पंखे चलाएंगे बिजली जलाएंगे कुछ और करेंगे आदमी को मारेंगे बच्चों को पैदा होने से रोकेंगे या उम्र ज्यादा करेंगे अगर ईश्वर को हम टेस्ट ट्यूब में पकड़ लें तो हम उसका भी उपयोग कर लेंगे विज्ञान तभी मानेगा जब उपयोग कर सके आदमी जो भी प्रमाण जुटा सकता है वे प्रमाण सब बचकाने हैं क्योंकि बुद्धि बचकाने उस विराट को नापने के लिए बुद्धि उपाय नहीं क्या कोई उपाय और हो सकता है बुद्धि के अतिरिक्त बुद्धि के अतिरिक्त हमारे पास कुछ भी नहीं है सोच सकते हैं थोड़ा ऐसे हम समझ लें कि सोचने का क्या अर्थ होता है तो इस सूत्र में प्रवेश आसान हो जाएगा हम सोच सकते हैं आप क्या सोच सकते हैं जो आप जानते हैं उसी को सोच सकते हैं सोचना जुगाली है गाय भैंस को आपने देखा घास चल लेती फिर बैठ के जुगाली करती रहती वो जो चल लिया है उसको वापस चलती रहती विचार जुगाली है जो आपके भीतर डाल दिया गया उसको आप फिर जुगाली करते रहते आप एक भी नई बात नहीं सोच सकते कोई विचार मौलिक नहीं होता सब विचार बाहर से डाले गए होते हैं फिर हम सोचने लगते हैं उन पर सब विचार उधार होते हैं तो जो हमने जाना नहीं है अब तक उसको हम सोच भी नहीं सकते हम सोच उसी को सकते हैं जिसे हमने जाना है जिसे हमने सुना है जिसे हमने समझा है जिसे हमने पढ़ा है उसे हम सोच सकते हैं ईश्वर को ना तो पढ़ा जा सकता न ईश्वर को सुना जा सकता ईश्वर को सोचेंगे कैसे ईश्वर है अज्ञात अननोन मौजूद है यही लेकिन इसी तरह अज्ञात है जैसे अंधे के लिए प्रकाश अज्ञात है और अंधे के चारों तरफ मौजूद है अंधे की चमड़ी को छू रहा है अंधे को जो गर्मी मिल रही है वो उसी प्रकाश से मिल रही है और अंधे को जो उसका मित्र हाथ पकड़ के रास्ते पर चला रहा है वो भी उसी प्रकाश के कारण चला रहा है और अंधे के भीतर जो हृदय में धड़कन हो रही है वो भी उसी प्रकाश की किरणों के कारण हो रही है और उसके खून में जो गति है वो भी प्रकाश के कारण है अंधे का पूरा जीवन प्रकाश में लिप्त है प्रकाश में डूबा है अगर प्रकाश ना हो तो अंधा नहीं हो सकता लेकिन फिर भी अंधे को प्रकाश का को कोई भी पता नहीं चलता है क्योंकि जो आंख चाहिए देखने की वो नहीं है अंधा जीता प्रकाश में होता प्रकाश में लेकिन अनुभव में नहीं आता हम भी परमात्मा में है उसके बिना ना खून चलेगा ना हृदय धड़केगा ना श्वासें हिलेंगी ना वाणी बोलेगी ना मन विचारेगा उसके बिना कुछ भी नहीं होगा वह अस्तित्व है लेकिन उसे देखने की हमारे पास अभी कोई भी इंद्री नहीं है हाथ है उनसे हम छू सकते हैं जिसे हम छू सकते हैं वो स्थूल है सूक्ष्म को हम छू नहीं सकते यहां भी सूक्ष्म परमात्मा को अलग कर दें पदार्थ में भी जो सूक्ष्म है उसे भी हम हाथ से नहीं छू सकते हमारे पास कान है हम सुन सकते हैं लेकिन कितना सुन सकते हैं एक सीमा आपका कुत्ता आपसे हजार गुना ज्यादा सुनता है उसके पास आपसे ज्यादा बड़ा कान है अगर कान से परमात्मा का पता लगता होता तो आपसे पहले आपके कुत्ते को पता लग जाए घोड़ा आपसे दस गुना ज्यादा सूंघ सकता है कुत्ता दस हजार गुना सूंघ सकता है अगर सूंघने से परमात्मा का पता होता तो कुत्तों ने अब तक उपलब्धि पाली होती हमसे ज्यादा मजबूत आंखों वाले जानवर हैं हम से ज्यादा मजबूत हाथों वाले जानवर हैं हमसे ज्यादा मजबूत स्वाद का अनुभव करने वाले जानवर हैं मधुमक्खी पांच मील दूर से फूल की गंध को पकड़ लेती अगर आपके घर में चोर घुसा हो तो उसके जाने के घंटे भर बाद भी कुत्ता उसकी सुगंध को पकड़ लेता उसके जाने के घंटे भर बाद भी और फिर पीछा कर सकता है और 10-20 मील कहीं भी चोर चला गया हो अनुगमन कर सकता है हमारे पास जो इंद्रियां है उनसे उनसे स्थूल भी पूरा पकड़ में नहीं आता सूक्ष्म की तो बात ही अलग है हम जो सुनते हैं वो एक छोटी सी सीमा के भीतर सुनते हैं उससे नीचे आवाज भी हमें सुनाई नहीं पड़ती उससे ऊपर की आवाज भी हमें सुनाई नहीं पड़ती हमारी सब इंद्रियों की सीमा है इसलिए असीम को कोई इंद्री पकड़ नहीं सकती हमारी कोई भी इंद्री असीम हमारा जीवन ही सीमित है थोड़ा कभी आपने ख्याल किया कि आपका जीवन कितना सीमित घर में थर्मामीटर हो उसमें आप ठीक से देख लेना उसमें सीमा पता चल जाएगी इधर अंठानबे डिग्री के नीचे गिरे कि बिखरे उधर १०८ सौ दस डिग्री के पार जाने लगे कि गए बारह डिग्री थर्मामीटर में आपका जीवन है उसके नीचे मौत उसके उस तरफ मौत बारह डिग्री में जहां जीवन हो वहां परम जीवन को जानना बड़ा मुश्किल होगा इस सीमित जीवन से उस असीम को हम कैसे जान पाए जरा सा तापमान गिर जाए पृथ्वी पर सूरज का हम सब समाप्त हो जाएंगे जरा सा तापमान बढ़ जाए हम सब वाष्भूत हो जाएंगे हमारा होना कितनी छोटी सी सीमा में छुद्र सीमा में है इस छोटे से छुद्र होने से हम जीवन के विराट अस्तित्व को जानने चलते हैं और कभी नहीं सोचते कि हमारे पास उपकरण क्या है जिससे हम नापेंगे तो जो कह देता है बिना समझे बूझे कि ईश्वर है वो भी ना समझ जो कह देता है बिना समझे बूझे कि ईश्वर नहीं है, वो भी ना समझ समझदार तो वो है जो सोचे पहले कि ईश्वर का अर्थ क्या होता है विराट अनंत असीम मेरी क्या स्थिति है इस मेरी स्थिति में उस विराट में क्या कोई संबंध बन सकता है अगर नहीं बन सकता तो विराट की फिक्र छोड़ू मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन करूं जिससे संबंध बन सके धर्म और दर्शन में यही फर्क है दर्शन सोचता है ईश्वर के संबंध में धर्म खोजता है स्वयं को कि मेरे भीतर क्या कोई उपाय है क्या मेरे भीतर ऐसा कोई झरोखा है क्या मेरे भीतर ऐसी कोई स्थिति है जहां से मैं छलांग लगा सकू अनंत में जहां मेरी सीमाएं मुझे रोके नहीं जहां मेरे बंधन मुझे बांधे नहीं जहां मेरा भौतिक अस्तित्व रुकावट ना हो जहां से मैं छलांग ले सकूं और विराट में कौन जाऊं और जान सकू कि वो क्या है अब हम इस सूत्र को समझने की कोशिश करें परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को तू निसंदेह समर्थ नहीं है इसी से मैं तेरे लिए दिव्य चक्षु देता हूं उससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख कृष्ण ने अर्जुन को कहा जो आंखें तेरे पास हैं प्राकृत नेत्र इनसे तू मुझे देखने में समर्थ नहीं निश्चित ही अर्जुन कृष्ण को देख रहा था नहीं तो बात किससे होती किस हो ये चर्चा हो रही थी कृष्ण को सुन रहा था नहीं तो यह चर्चा किससे होती यहां ध्यान रखें कि एक तो वे कृष्ण हैं जो अर्जुन को अभी दिखाई पड़ रहे हैं इन प्राकृत आंखों से और एक और कृष्ण का होना है जिसके लिए कृष्ण कहते हैं तू मुझे न देख सकेगा इन आंखों से तो जिन्होंने कृष्ण को प्राकृत से देखा है भ्रांति में न उन्होंने कृष्ण को देख लिया अभी तक अर्जुन ने भी नहीं देखा है उनके साथ रहा है दोस्ती है मित्रता है पुराने संबंध है नाता है अभी उसने कृष्ण को नहीं देखा है अभी उसने जिससे देखा है वो इन आंखों प्राकृत आंखों और अनुभव के भीतर जो देखा जा सकता है वही अभी उसने कृष्ण की छाया देखी अभी उसने कृष्ण को नहीं देखा अभी उसने जो देखा है वो मूल नहीं देखा ओरिजिनल नहीं देखा अभी प्रतिलिपि देखी जैसे कि दर्पण में आपकी छवि बने और कोई उस छवि को देखे जिसे कोई आपका चित्र देखे या पानी में आपका प्रतिबिंब बने और कोई उस प्रतिबिंब को देखे पानी में प्रतिबिंब बनता है ऐसे ही ठीक प्रकृति में भी आत्मा की प्रति बनती है अभी अर्जुन जिसे देख रहा है वो कृष्ण की प्रति है सिर्फ छाया है अभी उसने उसे नहीं देखा जो कृष्ण है और आपने भी अभी अपने को जितना देखा है वो भी आपकी छाया है अभी आपने उसे भी नहीं देखा जो आप है। और अगर अर्जुन कृष्ण के मूल को देखने में समर्थ हो जाए तो अपने मूल को भी देखने में समर्थ हो जाएगा क्योंकि मूल को देखने की आंख एक ही है चाहे कृष्ण के मूल को देखना हो और चाहे अपने मूल को देखना हो और छाया को देखने वाली आंख भी एक ही है चाहे कृष्ण की छाया देखनी हो और चाहे अपनी छाया देखनी हो तो यहां कुछ बातें ध्यान में ले लें पहली कि कृष्ण जो दिखाई पड़ते हैं अर्जुन को दिखाई पड़ते थे आपको मूर्ति में दिखाई पड़ते हैं अब थोड़ा समझे कि आपकी मूर्ति तो प्रति छवि की भी प्रति छवि है छाया की भी छाया है वो तो बहुत दूर है कृष्ण की जो आकृति हमने मंदिर में बना रखी है वो तो बहुत दूर है कृष्ण से क्योंकि खुद कृष्ण भी जब मौजूद थे शरीर में तब भी वे कह रहे हैं कि मैं ये नहीं हूं जो तुझे अभी दिखाई पड़ रहा हूं और इन आंखों से ही अगर देखना हो तो यही दिखाई पड़ेगा जो मैं दिखाई पड़ रहा नई आंख चाहिए प्राकृत नहीं दिव्य चक्षु चाहिए इन आंखों को प्राकृत कहा है क्योंकि इनसे प्रकृति दिखाई पड़ती है इनसे दिव्यता दिखाई नहीं पड़ती इनसे जो भी दिखाई पड़ता है वो मैटर है पदार्थ है और जो भी दिव्य है इनसे चूक जाता है दिव्य को देखने का इनके पास कोई उपाय नहीं है तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तुझे अब वो आंख देता हूं जिससे तुझे मैं दिखाई पड़ सकू जैसा मैं हूं अपने मूल रूप में अपनी मौलिकता में प्रकृति में मेरी छाया नहीं तू मुझे देख लेकिन तब मैं तुझे एक नई आंख देता हूं यहां बहुत से सवाल उठने स्वाभाविक है कि क्या कोई और आदमी किसी को दिव्य आंख दे सकता है कि कृष्ण कहते हैं मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं क्या यह संभव है कि कोई आपको दिव्य चक्षु दे सके और अगर कोई आपको दिव्य चक्षु दे सकता है तब तो फिर अत्यंत कठिनाई हो जाएगी कहा खोजिएगा कृष्ण को जो आपको दिव्य चक्षु दे और अगर कोई आपको दिव्य चक्षु दे सकता है तो फिर कोई आपके दिव्य चक्षु ले भी सकता है और अगर कोई दूसरा आपको दिव्य चक्षु दे सकता है तो फिर आपके करने के लिए क्या बचता है कोई देगा प्रभु की अनुकंपा होगी कभी तो हो जाएगा फिर आपके लिए प्रतीक्षा के सिवाय कुछ भी नहीं है फिर आपके लिए संसार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है इस पर बहुत सी बातें सोच लेनी जरूरी है पहली बात तो ये कि कृष्ण ने जब यह कहा कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं तो इसके पहले अर्जुन अपने को पूरा समर्पित कर चुका है रक्ति मात्र भी अपने को पीछे नहीं बचाया है अगर कृष्ण अब मौत भी दे तो अर्जुन उसके लिए भी राजी है अब अर्जुन का अपना कोई आग्रह नहीं आदमी जो सबसे बड़ी साधना कर सकता है वो समर्पण है वो सरेंडर है और जैसे ही कोई व्यक्ति समर्पित कर देता है पूरा तब कृष्ण को चक्षु देने नहीं पड़ते ये सिर्फ भाषा की बात है कि मैं तुझे चक्षु देता हूं जो समर्पित कर देता है उस समर्पण के घड़ी में ही चक्षु का जन्म हो जाता है लेकिन शायद कृष्ण की मौजूदगी वहां ना हो तो अर्चने हो सकती है क्योंकि कृष्ण कैटालिटिक एजेंट का काम कर रहे हैं जो लोग विज्ञान की भाषा से परिचित हैं वे कैटालिटिक एजेंट का अर्थ समझते हैं। कैटालिटिक एजेंट का अर्थ होता है जो खुद करे ना कुछ लेकिन जिसकी मौजूदगी में कुछ हो जाए वैज्ञानिक कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर पानी बनता है अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दें तो पानी नहीं बनेगा लेकिन अगर आप पानी को तोड़े तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगी अगर आप पानी के एक बूंद को तोड़े तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा स्वभावता इसका नतीजा यह होना चाहिए कि अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ दें तो पानी बन जाना चाहिए लेकिन बड़ी मुश्किल तोड़े तो सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है जोड़े तो पानी नहीं बनता है। जोड़ने के लिए बिजली की मौजूदगी जरूरी है और बिजली उस जोड़ में प्रवेश नहीं करती सिर्फ मौजूद होती है जस्ट प्रेजेंट सिर्फ मौजूदगी चाहिए बिजली की बिजली मौजूद हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी बन जाते बिजली मौजूद ना हो तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी नहीं बनते वो जो बरसात में आपको बिजली चमकती दिखाई पड़ती है वो कैटेलिटिक एजेंट है उसके बिना वर्षा नहीं हो सकती उसकी वजह से वर्षा हो रही है, लेकिन वो पानी में प्रवेश नहीं करती है वह सिर्फ मौजूद होती ये कैटालिटिक एजेंट की धारणा बड़ी कीमती है और अध्यात्म में तो बहुत कीमती गुरु कैटालिटिक एजेंट है वो कुछ देता नहीं क्योंकि अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं कि दी जा सके वो कुछ करता भी नहीं क्योंकि कुछ करना भी दूसरे के साथ हिंसा करना है जबरदस्ती करनी वो सिर्फ होता है मौजूद लेकिन उसकी मौजूदगी काम कर जाती उसकी मौजूदगी जादू बन जाती सिर्फ उसकी मौजूदगी और आपके भीतर कुछ हो जाता है जो उसके बिना शायद ना हो पाता पहली तो बात यह है कि कृष्ण मौजूद ना हो तो समर्पण बहुत मुश्किल है इसलिए मैं मानता हूं कि अर्जुन को समर्पण जितना आसान हुआ होगा मीरा को उतना आसान नहीं हुआ होगा इसलिए मीरा की कीमत अर्जुन से ज्यादा है क्योंकि कृष्ण सामने मौजूद हो तब समर्पण करना आसान है कृष्ण बिल्कुल सामने मौजूद ना हो तब दोहरी दिक्कत है पहले तो कृष्ण को मौजूद करो फिर समर्पण करो मीरा को दोहरे काम करने पड़े पहले तो कृष्ण को मौजूद करो अपनी ही पुकार अपनी ही अभीपसा अपनी ही प्यास से निर्मित करो बुलाओ निकट लाओ ऐसी घड़ी आ जाए कि कृष्ण मालूम पड़ने लगे कि मौजूद है रक्ति मात्र फर्क न रह जाए कृष्ण की मौजूदगी में और इसमें दूसरों को लगेगी कल्पना कि मीरा कल्पना में पागल है नाच रही किसके पास जो देखते हैं उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ता और ये मीरा जो गा रही है और नाच रही किसके पास तो मीरा की आंखों में जो देखते उन्हें लगता है कि कोई ना कोई मौजूद जरूर होना चाहिए और या फिर मीला, मीरा मीरा पागल है जो नहीं समझते उनके लिए मीरा पागल है क्योंकि कोई भी नहीं है और मीरा नाच रही तो पागल है जो नहीं समझते वो समझते हैं कल्पना है लेकिन अगर कल्पना इतनी प्रगाढ़ है इतनी सृजनात्मक इतनी क्रिएटिव है कि कृष्ण मौजूद हो जाते हो तो जो कल्पनाशील है वो धन्यभागी भागी है जिनकी कल्पना इतनी सशक्त है कि कृष्ण के और अपने बीच के पांच हजार सालों को मिटा देती हो अंतराल टूट जाता हो और मीरा ऐसे करीब खड़ी हो जाती हो जैसा अर्जुन खड़ा था तो पहली तो कठिनाई जब मौजूद कृष्ण ना हो तो उनको मौजूद करने की और अगर कोई अपने मन को उनको मौजूद करने को राजी हो जाए तो वे हर घड़ी मौजूद हैं। क्योंकि परम सत्ता तिरोहित नहीं होती सिर्फ उसके प्रतिबिंब तिरोहित होते परम सत्ता का मूल जिसकी कृष्ण बात कर रहे हैं कि अर्जुन तू देख सकेगा जब मैं तुझे आंख दूंगा वो मूल तो कभी नहीं खोता प्रतलिपियां खो जाती हैं वो मूल कभी पानी में झलकता है और राम दिखाई पड़ते हैं वो मूल कभी पानी में झलकता है और बुद्ध दिखाई पड़ते हैं वो मूल कभी पानी में झलकता है और कृष्ण दिखाई पड़ते हैं ये भेद भी पानी की वजह से पड़ता है अलग अलग पानी अलग अलग प्रतिबिंब बनाते वो मूल एक ही बना रहता है उस मूल का तो खोना कभी नहीं होता वो अभी आपके भी पास है वो सदा आपके आसपास आपको घेरे हुए हैं जिस दिन आपकी कल्पना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि आपकी कल्पना जल बन जाए दर्पण बन जाए उस दिन वो मूल फिर प्रतिबिंब आप में बना देता है उसी प्रतिबिंब के पास मीरा नाच रही वो प्रतिबिंब मीरा को ही दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो उसने अपने ही कल्पना के जल में निर्मित किया है किसी और को दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन जिनमें समझ है वो मीरा की आंख में भी उस प्रतिबिंब को पकड़ पाते वो मीरा की धुन और नाच में भी खबर मिलती है कि कोई पास है क्योंकि मीरा जब उसके पास होने पर नाचती है तो फर्क होता है मीरा के दो तरह के नाच एक तो जब कृष्ण को वो पकड़ नहीं पाती अपनी कल्पना में तब वो रोती है तब वो उदास है तब उसके पैर भारी है तब वो चीखती है चिल्लाती है तब उससे जैसे मृत्यु घेर लेती है और एक वो घड़ी भी है जब उसकी कल्पना प्रखर हो जाती और कल्पना का जल स्वच्छ और साफ हो जाता है और जब उस दर्पण में वो कृष्ण को पकड़ लेती तब उसकी धुन और तब उसके पैरों के घुंघरू का आवाज बिल्कुल और है तब उसमें जैसे महाजीवन प्रवाहित हो जाता है तब जैसे उसके रोए रोए से जो गरिमा प्रकट होने लगती है वो सूर्यों को फीका कर दे तब वो और है। जैसे आविष्ट कोई और उसमें प्रवेश कर गया है तो जब वो रोती है कि विरह में तब उसकी उदासी तब मीरा अकेली है उसका प्रतिबिंब पकड़ में नहीं आ रहा और जब वो कहती है आनंद में अहोभाव में कृष्ण से बात करने लगती है तब कृष्ण निकट है उस निकटता में समर्पण मीरा को कठिन पड़ा होगा अर्जुन को सरल रहा होगा लेकिन उल्टी बात भी हो सकती है, जिंदगी जटिल हो सकता है मीरा को भी सरल पड़ा हो और अर्जुन को कठिन पड़ा हो क्योंकि जो वास्तविक शरीर में खड़ा है उसे परमात्मा मानना बहुत मुश्किल है उसे भी प्यास लगती है उसे भी भूख लगती है वो भी रास सोता है वो भी स्नान न करे तो बदबू आती है वो भी रुग्ण होगा मृत्यु आएगी पदार्थ में बने सब प्रतिबिंब पदार्थ के नियम को मानेंगे चाहे वो कोई भी किसी का भी प्रतिबिंब क्यों ना हो तो उसे परमात्मा मानना मुश्किल हो जाता है और परमात्मा न मान सके तो समर्पण असंभव हो जाता है सवाल ये नहीं है बड़ा कि कृष्ण परमात्मा है या नहीं सवाल बड़ा यह है कि जो उन्हें परमात्मा मान पाता है उसके लिए समर्पण आसान हो जाता है और जो समर्पण कर लेता है उसे परमात्मा कहीं भी दिखाई पड़ सकता है इसे थोड़ा समझ नहीं जरा उल्टा है कृष्ण का परमात्मा होना और न होना विचारणी नहीं है हो न हो कोई तय भी नहीं कर सकता कोई रास्ता भी नहीं है कोई परख की विधि भी नहीं है लेकिन जो कृष्ण को परमात्मा मान पाता है उसके लिए समर्पण आसान हो जाता है और जिसके लिए समर्पण आसान हो जाता है उसे पत्थर में भी परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा कृष्ण तो पत्थर नहीं है उनमें तो दिखाई पड़ ही जाएगा अगर परमात्मा भी आपके सामने मौजूद हो और आप परमात्मा न मान पाए तो समर्पण न कर सकेंगे समर्पण न कर सके तो सिर्फ पदार्थ दिखाई पड़ेगा परमात्मा दिखाई नहीं पड़ सकता समर्पण आपका द्वार खोल देता है कृष्ण ने अर्जुन को आंख दी ये सिर्फ उसी अर्थ में जैसा कैटालिटिक एजेंट का अर्थ होता है उनकी मौजूदगी से कृष्ण ने दे नहीं दी नहीं तो वो पहले ही दे देते इतनी देर इतना उपद्रव इतनी चर्चा करने की क्या जरूरत थी इतना युद्ध को विलंब करवाने की क्या जरूरत थी अगर कृष्ण ही आंख दे सकते थे बिना अर्जुन की किसी तैयारी के तो यह आंख पहले ही दे देनी थी इतना समय क्यों व्यर्थ खोया नहीं जब तक अर्जुन समर्पित ना हो यह आंख नहीं अर्जुन को आ सकती थी समर्पित हो तो आ सकती है, लेकिन अगर कृष्ण मौजूद ना हो तो भी बहुत कठिनाई है इसके आने में बहुत बार ऐसा हुआ है कि निकट मौजूद ना हो दिव्य व्यक्ति तो लोग आखिरी किनारे से भी वापस लौट आए क्योंकि कैटलिटिक एजेंट नहीं मिल पाता अनेक बार लोग उस घड़ी तक पहुंच जाते हैं जहां समर्पित हो सकते थे लेकिन कहां समर्पित हो वो कोई दिखाई नहीं पड़ता तो यदि उनकी कल्पना प्रखर और सृजनात्मक हो अगर वे बड़े बलशाली चैतन्य के व्यक्ति हों और भावना गहन और प्रगाढ़ हो, तो वे उस व्यक्ति को निर्मित कर लेंगे जिसके प्रति समर्पित हो सके और नहीं तो वापिस लौट आएंगे बहुत से आध्यात्मिक साधक भी समर्पित नहीं हो पाते और तब अधूरे में लटके त्रशंकु की भांति रह जाते गुरु का उपयोग यही है कि वो मौका बन जाए मूर्ति का भी उपयोग यही है कि वो मौका बन जाए मंदिर का तीर्थ का भी उपयोग यही है कि वहां मौका बन जाए आपको आसानी हो जाए कि आप अपने सिर को झुका दें लेट जाएं खो जाएं अभी एक जर्मन युवती मेरे पास आई वो लौटती थी सिक्किम से वहां एक तिबेतन आश्रम में साधना करती थी छह महीने से मैंने उससे पूछा कि वहां क्या साधना तू कर रही थी उसने कहा छ महीने तक तो अभी मुझे सिर्फ नमस्कार करना ही सिखाया जा रहा सिर्फ नमस्कार करना इसमें छह महीने कैसे व्यतीत हुए होंगे उसने कहा कि दिन भर करना पड़ता था जो भी 200 भिक्षु हैं उस आश्रम में जो भी भिक्षु दिखाई पड़े लेट के ले नमस्कार दिन में ऐसा हजार दफे भी हो जाता है, कभी दो हजार दफे भी हो जाते बस इतनी ही साधना थी अभी उसने कहा मैंने पूछा तुझे हुआ क्या उसने कहा अद्भुत हो गया है मैं हूं इसका मुझे ख्याल ही मिटता गया है एक नमस्कार का सहजभाव भीतर रह गए और पहले तो यह देख के नमस्कार करती थी कि जो कर रही हूं जिसको नमस्कार वो नमस्कार के योग्य है या नहीं अब तो कोई भी हो सिर्फ निमित्त है नमस्कार कर लेना और अब बड़ा मजा आ रहा है अब तो जो आश्रम में भिक्षु भी नहीं है जिनको नमस्कार करने की कोई व्यवस्था नहीं उनको भी मैं नमस्कार कर रही हूं और कभी कभी आश्रम के बाहर चली जाती हूं वृक्षों को और चट्टानों को भी नमस्कार करती हूं अब यह बात गौण है कि किसको नमस्कार की जा रही है अब यही महत्वपूर्ण है कि नमस्कार परम आनंद से भर जाती क्योंकि नमस्कार अहंकार का विरोध है झुक जाना अहंकार की मौत है जो नहीं झुक पाता वो कितना ही पवित्र हो जाए शुद्ध हो जाए चरित्र आचरण सब अर्जित कर ले ब्रह्मचरी फलित हो जाए अहिंसक हो जाए सत्यवादी हो जाए लेकिन न झुक पाए तो भी आंख नहीं खुलेगी अब उसकी ये सारी पवित्रता भी उसका अहंकार बन जाएगी अब ये भी उसका दम होगा और इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि चरित्रवान तथा कथित चरित्रवान चरित्रहीनों से भी ज्यादा अहंकारी हो जाते और अहंकार से बड़ा उपद्रव नहीं है अच्छा आदमी अक्सर अहंकारी हो जाता है क्योंकि सोचता है मैं अच्छा हूं इसलिए कभी कभी ऐसा होता है पापी परमात्मा के पास जल्दी पहुंच जाते हैं बजाय साधुओं के इसका यह मतलब नहीं कि आप पापी हो जाना इसका यह मतलब ही नहीं कि आप साधु मत होना इसका कुल मतलब इतना है कि साधु के साथ भी अहंकार हो तो रोकेगा और पापी के साथ भी अहंकार न हो तो पहुंचा देगा इसका इतना ही मतलब हुआ कि अहंकार से बड़ा पाप और कोई भी नहीं और निरअहकारिता से बड़ी कोई साधुता नहीं अर्जुन झुक गया उसने कहा अब जो मर्जी अब मैं राजीव अब न मेरा कोई संदेह है न कोई सवाल है अब तुम जो करना चाहो तो कृष्ण कहा तुझे मैं अलौकिक चक्षु देता हूं दिव्य चक्षु देता हूं दिव्य चक्षु के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी जरूरी है थोड़ा कठिन है क्योंकि हमें उसका कोई अनुभव नहीं तो किस भाषा में कैसे उसे पकड़े अभी हम देखते हैं अभी हम आंख से देखते हैं रात आप सपना भी देखते हैं कभी आपने ख्याल किया कि वो आप बिना आंख के देखते आंख तो बंद होती है आप सपना देख रहे हैं बिना आंख के देख रहे हैं अगर आपकी आंख फूट भी जाए आप अंधे हो जाएं, तो भी आप सपना देख सकेंगे जन्मांध नहीं देख सकेगा और जन्मांध अगर देखेगा भी सपना तो उसमें आंख का हिस्सा नहीं होगा कान का हिस्सा होगा हाथ का हिस्सा होगा सुनेगा सपने में देख नहीं सकेगा लेकिन अगर आप अंधे हो जाए तो आप आंख के बिना भी सपना देख सकेंगे सपना बिना आंख के देखते हैं कौन देखता है शायद आपने कभी सोचा नहीं कि आंख के बिना भी देखना हो जाता है अंधेरा होता है आंख बंद होती आप भीतर सपना देखते हैं सपना रोशन होता जिनके पास थोड़ी कलात्मक रुचि है वे रंगीन सपना भी देखते हैं जो थोड़े कलाहीन है वो ब्लैक वाइट देखते जो थोड़े पोइट्रिक है कवि है जिनके पास मन में या चित्रकार जिनके भीतर छिपा है वो रंगीन भी देखते रंगी दिखाई पड़ते हैं बिना आंख के कान भी बंद हो तो सपने में आवाज सुनाई पड़ती और हाथ तो होते नहीं भीतर फिर भी सपने में स्पर्श होता है गले मिलना हो जाता है तो एक बात तय है कि जो आपके भीतर देखने वाला है उसका आंख से कोई बंधान नहीं है आंख से कोई देखने की अनिवार्यता नहीं आंख जरूरी नहीं है देखने के लिए लेकिन बाहर देखने के लिए जरूरी भीतर देखने के लिए जरूरी नहीं है भीतर तो आंख बंद करके भी देखा जा सकता है तो एक तो ख्याल ले लें कि जो आंखें हमारी हैं वह हमारे दर्शन की क्षमता नहीं है केवल दर्शन की बाहर ले जाने वाले द्वार माध्यम है हमारी देखने की क्षमता को बाहर तक पहुंचाने की व्यवस्था है इंस्ट्रूमेंटल देखने वाला भीतर है दिव्य चक्षु का अर्थ होता है सिर्फ देखने वाला ही हो बिना किसी माध्यम के क्यों क्योंकि माध्यम सीमा बनाता है जिससे आप देखते हैं उससे आपकी सीमा बंध जाती जब कोई भी देखने का माध्यम ना हो और देखने की शुद्ध क्षमता भीतर जागृत हो जाए तो जो दिखाई पड़ता है वह असीम है ऐसा ही समझे कि आप एक छोटे से छेद से दीवाल से अपने घर के भीतर छिपे हुए बाहर के आकाश को देखते फिर आप दीवाल को तोड़के और बाहर खुले आकाश के नीचे आके खड़े हो जाते अभी तक हमने अपने भीतर छिपके शरीर के भीतर छिप के जगत को आंखों के छेद से देखा है इन आंखों का विस्मरण करके सिर्फ भीतर देखने वाला ही सजग हो जाए सिर्फ देखने वाला ही रजाए जिसको हम दृष्टा कहते साक्षी कहते हैं। सिर्फ चैतन्य भीतर रह जाए और कोई माध्यम ना हो देखने का तो खुला आकाश प्रकट हो जाता है वो देखने की क्षमता शुद्ध बिना माध्यम के उसका नाम ही दिव्य चक्षु है उसे दिव्य इसलिए कह रहे हैं कि फिर हम असीम को देख सकते हैं फिर सीमा से कोई संबंध ना रहा ध्यान रहे वस्तुओं में सीमा नहीं है हमारी इंद्रियों के कारण दिखाई पड़ती है इस जगत में कुछ भी सीमित नहीं है सब असीम है लेकिन हमारे पास देखने का जो उपाय है वो सभी पर सीमा बिठा देता है वो ऐसा ही जैसा एक आदमी रंगीन चश्मा लगा के देखना शुरू करता है सब चीजें रंगीन हो जाती हैं और अगर हम जन्म के साथ ही रंगीन चश्मे को लेकर पैदा हुए हो तो हमें ख्याल भी नहीं आ सकता कि चीजें रंगीन नहीं हमारे चश्मे से दिए गए रंग हम जो भी अपने चानों तरफ देख रहे हैं वो वही नहीं है जो है हम वही देख रहे हैं जो हम देख सकते हम वही सुन रहे हैं जो हम सुन सकते हम वही अनुभव कर रहे हैं जो हम अनुभव कर सकते चुनाव कर रहे हैं हम सिलेक्टिव है हमारा सारा अनुभव क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां चुनाव कर रही अभी वैज्ञानिक इस पर बहुत अध्ययन करते हैं तो वो कहते हैं कि सौ में से हम केवल दो प्रतिशत देख रहे हैं जो भी हमारे चारों तरफ घटित होता है उसमें अंठानबे प्रतिशत हमें पता ही नहीं चलता उसे हम चुनते ही नहीं वह हमसे छूट ही जाता है इसे हम थोड़ा ऐसा समझे कि आप एक रास्ते से भागे चले जा रहे हैं आपके घर में आग लगी उसी रास्ते से आप रोज गुजरते आज भी गुजर रहे हैं। लेकिन आज आप रास्ते में वही बातें नहीं देखेंगे जो आप रोज देखते थे एक सुंदर स्त्री पास से निकलेगी आपको पता ही नहीं चलेगा ऐसा बहुत बार आपने चाहा था कि ऐसी घड़ी आ जाए चित्त की कि सुंदर स्त्री पास से निकले और पता ना चले लेकिन वो घड़ी कभी नहीं आए आज मकान में आग लग गई है तो घड़ी आई है तो सुंदर स्त्री पास से निकलती आपकी स्थिति वही है जो बुद्ध की रही होगी अभी आपको बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती लेकिन बुद्ध को बिना मकान में आग लगे आपको मकान में आग लगे तब क्या हो गया आंखें वही है कान वही है रास्ते पर कोई गीत चल रहा है, आज सुनाई नहीं पड़ता कोई नमस्कार करता है कितनी दफे चाहा था कि यह आदमी नमस्कार करे और इस नासमझ को कम वक्त को आज नमस्कार करने का मौका मिला वहा दिखाई नहीं पड़ता आज मकान में आग लगी आपकी सारी चेतना एक तरफ दौड़ गई है आपकी सभी इंद्रिया निस्तेज हो गई हैं, कोई भी इंद्री से आपकी चेतना का कोऑपरेशन सहयोग नहीं रहा टूट गया आंख से देखने के लिए आंख के पीछे आपकी मौजूदगी जरूरी है आज आपकी मौजूदगी यहां नहीं मकान में आग लगी आप वहां मौजूद हैं आंख से अब आप भाग रहे हैं आंख से सिर्फ आप इतना ही काम ले रहे हैं कि किस तरह उस मकान के पास पहुंच जाएं जहां आपकी चेतना पहले ही पहुंच गई है इस शरीर को कैसे उस मकान के पास तक पहुंचा दें जहां आपका मन पहले ही पहुंच गया बस इतना इस आंख से काम लेना है बाकी कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है इसे हम ऐसा समझे कि रास्ते पर अंठानबे निन्यानबे चीजों के लिए आप अंधे हो गए सिर्फ एक आंख का काम रह गया है संसार से जब कोई सौ प्रतिशत अंधा हो जाता है तो दिव्य चक्षु उत्पन्न होता है क्योंकि वो जो एक प्रतिशत भी है वो भी काफी है वो जोड़ तो बना ही हुआ है और वो एक प्रतिशत के पीछे फिर वापिस निन्यानवे लौट आएगा जब कोई संसार के प्रति सौ प्रतिशत अनुपस्थित हो जाता है इस अनुपस्थिति का पारिभाषिक नाम वैराग्य है विराग का मतलब ही नहीं कि घर को छोड़कर कोई भाग जाए, है छोड़ने में भी राग है छोड़ने में भी घर की पकड़ है क्योंकि जो पकड़ है वही छोड़ता है और छोड़ने की कोशिश करनी तो उसका मतलब है कि पकड़ भारी है और छोड़कर जो भाग जाता है उसके भागने में उतनी ही गति होती है जितनी पकड़ मजबूत होती क्योंकि वो डरता है कि कहीं खींच ना लिया जाऊं जोर से भाग जाऊं सब बीच के सेतु तोड़ दूं कि लौटने का कोई रास्ता ना रहे सब रास्ते गिरा दूं कि फिर वापस ना लौट सकूं, लेकिन यह सब भय है वैराग्य नहीं है वैराग्य का मतलब तो इतना ही है कि संसार जहां है वहां है न मैं उसे छोड़ता हूं ना पकड़ता हूं सिर्फ मैं उसके प्रति मेरी जो चेतना सब इंद्रियों से दौड़ती थी उसके प्रति उसे वापिस लौटा रहा हूं उसका प्रतिक्रमण उसकी वापसी उसका लौट आना बस इतना ही वैराग्यकार है। अगर आंख विरागी हो जाए तो दिव्य चक्षु खुल जाता है